भारतीय व्याख्यान वेदांत इसके बाद एक दूसरा प्रश्न उठता है यह प्रश्न बहिर्जगत संबंधी पुराने सृष्टि रचनाओं वादों डिजाइन थ्योरी से भिन्न है इस संसार को देखकर किसने इसकी सृष्टि की किसने जड़ पदार्थ बनाया आदि प्रश्नों से यह सृष्टि रचनावाद की उत्पत्ति होती है मैं उसकी बात नहीं कहता मनुष्य के भीतरी प्रकृति से सत्य को जानना यही मुख्य बात है आत्मा के अस्तित्व के संबंध में जिस तरह प्रश्न उठा था यहाँ भी ठीक उसी तरह प्रश्न उठ रहा है यदि यह ध्रुव सत्य माना जाए कि हर एक मनुष्य में शरीर और मन से पृथक एक अपरिवर्तनीय आत्मा विद्यमान है तो यह भी मानना पड़ता है कि इन आत्माओं के भीतर धारणा भाव और सहानुभूति की एकता विद्यमान है अन्यथा हमारी आत्मा तुम्हारी आत्मा पर कैसे प्रभाव डाल सकती है परंतु आत्माओं के बीच में रहने वाली वह वा कौन सी वस्तु है जिसके भीतर से एक आत्मा दूसरी आत्मा पर कार्य कर सकती है वह माध्यम कहाँ है जिसके द्वारा वह क्रियाशील होती है मैं तुम्हारी आत्मा के बारे में किस प्रकार कुछ भी अनुभव कर सकता हूँ वह कौन सी वस्तु है जो हमारी और तुम्हारी आत्मा में संलग्न है अतः यहाँ एक दूसरी आत्मा के मानने की दार्शनिक आवश्यकता प्रतीत होती है क्योंकि वह आत्मा संपूर्ण भिन्न भिन भिन्न आत्माओं और जड़ वस्तुओं के भीतर से अपना कार्य करती है वह संसार की असंख्य आत्माओं में औोतप्रोत भाव से विद्यमान रहती है उसी की सहायता से दूसरी आत्माओं में जीवनी शक्ति का संचार होता है एक आत्मा दूसरी आत्मा को प्यार करती है एक दूसरे से सहानुभूति रखती है या एक दूसरे के लिए कार्य करती है इसे सर्वव्यापी आत्मा को परमात्मा कहते हैं वह संपूर्ण संसार का प्रभु है ईश्वर है और जबकि आत्मा जड़ पदार्थ से नहीं बनी जबकि वह चेतन स्वरूप है तो वह जड़ के नियमों का अनुसरण नहीं कर सकती उसका विचार जड़ के नियमानुसार नहीं किया जा सकता अतएव वह अजय अजन्मा अविनाशी तथा अपरिणामी है नैनम छिंदन शस्त्राणी नईनम धहति पावक न चैनम क्लद यपो न शोषित मारुतः नित्य सर्वगतः स्थानु अचलो यम सनातन गीता इस आत्मा को न आग जला सकती है न कोई शस्त्र इसे छेद सकता है न वायु इसे सुखा सकती है न पानी गीला कर सकता है यह आत्मा नित्य सर्वगत कूटस्थ और सनातन है गीता और वेदांत के अनुसार जीवात्मा विभू है कपिल के मत में यह सर्वव्यापी है यह सच है कि भारत में ऐसे अनेक संप्रदाय हैं जिनके मतानुसार यह जीवात्मा अणु है किंतु तो उनका यह भी मत है कि आत्मा का यथार्थ स्वरूप विभू है केवल व्यक्त अवस्था में ही वह अणु है इसके बाद एक दूसरे विषय की ओर ध्यान देना चाहिए बहुत संभव है यह तुम्हें आश्चर्यजनक प्रतीत हो परंतु यह तत्व भी विशेष रूप से भारतीय है और हमारे सभी संप्रदायों में बस सामान्य रूप से विद्यमान है इसीलिए मैं तुमसे इस तत्व की ओर ध्यान देने और उसे याद रखने का अनुरोध करता हूँ कारण यह सभी भारतीय विषयों की बुनियाद है पाश्चात्य देशों में जर्मन और अंग्रेज विद्वानों द्वारा प्रचारित भौतिक विकासवाद का सिद्धांत तुम लोगों ने सुना होगा इस मत के अनुसार वास्तव में सभी प्राणियों के शरीर अभिन्न हैं जो भेद हम देखते हैं वे एक ही श्रृंखला की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां मात्र हैं और क्षुद्रतम कीट से लेकर श्रेष्ठतम साधु तक सभी वास्तव में एक हैं एक ही दूसरे में परिणत हो रहा है तथा इसी तरह चलते हुए क्रमशः उन्नत होकर जीव पूर्णत्व प्राप्त कर रहे हैं यह सिद्धांत परिणामवाद के नाम से हमारे शास्त्रों में भी विद्यमान है योगी पतंजलि कहते हैं जात्यंत परिणाम प्रकृत्यापुरात एक जाति एक श्रेणी दूसरी जाति दूसरी श्रेणी में परिणत होती है परिणाम का अर्थ है एक वस्तु का दूसरी वस्तु में परिवर्तित होना परंतु यहाँ यूरोप वालों से हमारा मतभेद कहाँ पर होता है पतंजलि कहते हैं प्रकृत्यापुरात प्रकृति के आपूर्ण से यूरोपी कहते हैं कि प्रतिद्वंदिता प्राकृतिक और यौन निर्वाचन आदि ही एक प्राणी को दूसरे प्राणी का शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य करते हैं परंतु हमारे शास्त्रों में इस जात्यंतर परिणाम का जो कारण बतलाया गया है उसे कहते हुए यही कहना पड़ता है कि यहाँ वालों ने यूरोपियों से और भी अच्छा विश्लेषण किया है इन्होंने वहाँ वालों से और भी गहरे पहुँचने की कोशिश की है ये कहते हैं प्रकृत्यापुरा प्रकृति के आपूर्ण से इसका क्या अर्थ है हम यह मानते हैं कि जीवाणु क्रमशः उन्नत होते हुए बुद्ध बन जाता है किंतु साथ ही हमारी यह भी दृढ़ धारणा है कि किसी यंत्र में यदि किसी न किसी तरह की शक्ति यथोचित मात्रा में न भर दी जाए तो उस यंत्र से तन्न रूप कार्य संभव नहीं हो सकता उस शक्ति का विकास चाहे जिस किसी रूप में हो पर शक्ति समष्टि की मात्रा सदा एक ही रहती है यदि तुम्हें एक प्रांत से शक्ति का विकास देखना है तो दूसरे प्रांत में उसका प्रयोग करना होगा वह शक्ति किसी दूसरे आकार में प्रकाशित भले ही हो परंतु उसका परिणाम एक होना ही चाहिए अतः बुद्धि यदि परिणाम का एक प्रांत हो तो दूसरे प्रांत का जीवाणु अवश्य ही बुद्ध के सदृश होगा यदि बुद्ध क्रम विकसित परिणत जीवाणु हो तो वह जीवाणु भी क्रम संकुचित अभ्यक्त बुद्धि ही है यदि यह ब्रह्मांड अनंत शक्ति का व्यक्त रूप हो तो जब इस ब्रह्मांड में प्रलय की अवस्था होती है तब भी दूसरे किसी आकार में उसी अनंत शक्ति की विद्यमानता स्वीकारनी पड़ेगी इससे अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता अतएव यह निश्चित है कि प्रत्येक आत्मा अनंत है हमारे पैरों तले रेंगते रहने वाले क्षुद्र कीट से लेकर महत्तम और उच्चतम साधु तक सब में वह अनंत शक्ति अनंत पवित्रता और सभी गुण अनंत परिणाम में मौजूद है भेद केवल अभिव्यक्ति की न्यूनाधिक मात्रा में ही है कीट में उस महाशक्ति का थोड़ा ही विकास पाया जाता है तुम में उससे भी अधिक और किसी दूसरे देवोपम पुरुष में तुमसे भी कुछ अधिक शक्ति का विकास हुआ है भेद बस इतना ही है परंतु है सभी में वही एक शक्ति पतंजलि कहते हैं तथा क्षेत्र वत किसान जिस तरह अपने खेत में पानी भरता है किसी जलाशय से वह अपने खेत का एक कोना काटकर पानी ला रहा है जल के भेग से खेत के बह जाने के भय से वह नाली का मुंह बंद रखता है जब पानी की जरूरत पड़ती है तब वह बांध खोल देता है और पानी अपनी ही शक्ति से उसमें भर जाता है पानी आने के बेग को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि वह जलाशय के जल में पहले ही से विद्यमान है इसी तरह हम में से हर एक के पीछे अनंत शक्ति अनंत पवित्रता अनंत सत्ता अनंत वीर्य अनंत आनंद का भंडार परिपूर्ण है केवल यह द्वार यही देह रूपी बांध या द्वार हमारे वास्तविक रूप के पूर्ण विकास में बाधा पहुंचाता है और इस देह का संगठन जितना ही उन्नत होता जाता है जितना ही तमोगुण रजोगुण में और रजोगुण तम तत्वगुण में परिणित होता है यह शक्ति और शुद्धता उतनी ही प्रकट होती रहती है और इसीलिए भोजन पान के संबंध में हम इतना सावधान रहते हैं यह संभव है कि हम लोग मूल तत्व तो भूल गए हों जैसे हम अपनी विवाह प्रथा के संबंध में कर सकते हैं यह विषय यद्यपि यहां अप्रासंगिक है फिर भी हम दृष्टांत के तौर पर यहाँ इसका जिक्र कर सकते हैं यदि कोई दूसरा अवसर मिलेगा तो मैं इन विषयों पर विशेष रूप से चर्चा करूँगा परंतु इस समय मैं तुमसे इतना ही कहता हूँ कि जिन मूल भावों से हमारी विवाह प्रथा का प्रचलन हुआ है उनके ग्रहण करने से ही यथार्थ सभ्यता का संचार हो सकता है किसी दूसरे उपाय से कदापि नहीं यदि हर एक स्त्री पुरुष को जिस किसी पुरुष या स्त्री को पति अथवा पत्नी के रूप में ग्रहण करने की स्वाधीनता दे दी जाए यदि व्यक्तिगत सुख पाशव प्रकृति की परितृप्ति समाज में बिना किसी बाधा से संचलित हो, होती रहे तो उसका फल अवश्य ही अशुभ होगा उससे दुष्ट प्रकृति और आसुर स्वभाव की संतान उत्पन्न होगी प्रत्येक देश में एक और मनुष्य इस तरह की पशु प्रकृति की संतान उत्पन्न कर रहे हैं दूसरी ओर इनके दमन के लिए पुलिस की संख्या बढ़ा रहे हैं इस तरह की सामाजिक व्याधि के प्रतिकार की चेष्टा में कोई फल नहीं होता बल्कि समाज में इन दोषों की उत्पत्ति को कैसे रोका जाए संतानों की सृष्टि किस उपाय से रोकी जाए यह समस्या उठ खड़ी होती है और जब तक तुम समाज में हो तब तक तुम्हारे विवाह का प्रभाव समाज के प्रत्येक मनुष्य पर अवश्य ही पड़ेगा अतः तुम्हें किस तरह विवाह करना चाहिए किस तरह का नहीं इस पर तुम्हें आदेश देने का अधिकार समाज को है भारतीय विवाह प्रथा के पीछे इसी तरह के ऊँचे भाव हैं जन्म पत्रों में वर कन्या के जो जाति गण आदि लिखे गए रहते हैं अब भी उन्हीं के अनुसार हिंदू समाज में विवाह होते हैं और प्रसंग के अनुसार मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मनु के मत में कामोद्भूत पुत्र आर्य नहीं है गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यत जिस संतान के संस्कार वैदिक विधि के अनुसार हो वही वास्तव में आर्य है आजकल सभी देशों में ऐसी आर्य संतान बहुत कम पैदा होती है और इसी का फल है कि कलयुग नाम की दोष राशि की उत्पत्ति हो रही है हम प्राचीन महान आदर्शों को भूल गए हैं यह सच है कि हम लोग इस समय इन भावों को पूर्ण रूप से कार्य में परिणित नहीं कर सकते यह भी संपूर्ण सत्य है कि हम लोगों ने इन सब महान भावों में से कुछ को हास्यास्पद बना डाला है यह बिल्कुल सच है और शोक का विषय है कि आजकल प्राचीन काल के से पिता माता नहीं हैं समाज भी अब पहले जैसा शिक्षित नहीं है और प्राचीन समाज में जिस तरह समाज के सभी लोगों के प्रति प्रेम रहता था अब वैसा नहीं रहता किंतु व्यवहारिक रूप के दोषों के आ जाने पर भी वह मूल तत्व बड़े ही महत्व का है और यदि उसका कार्यान्वित होना सदोष है यदि इसके लिए कोई खास तरीका असफल हुआ है तो उसी मूल तत्व को लेकर ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जिससे वह अच्छी तरह काम में आ सके मूल तत्व के नष्ट करने की चेष्टा क्यों भोजन संबंधी समस्या के लिए भी यही बात है वह तत्व भी जिस तरह काम में लाया जा रहा है वह निसंदेह बहुत ही खराब है किंतु इससे उस तत्व का कोई दोष नहीं वह सनातन है वह सदा ही रहेगा ऐसा पुनः प्रयत्न करो जिससे वह तत्व ठीक ठीक भाव से काम में लाया जा सके